श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा सन्यास आश्रम अगर पूछो गृहस्थ आश्रम के ज्ञानी और सन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं तो उसका उत्तर यह है कि दोनों वास्तव में एक ही है यह भी ज्ञानी है और वह भी ज्ञानी है परंतु इतना ही है कि संसार में गृहस्थ ज्ञानी के लिए एक भय रह जाता है कामनी और कांचन के भीतर रहने से ही कुछ न कुछ भय है तुम चाहे जितने ही बुद्धिमान हो पर काजल की कोठरी में रहने से देह में स्याही का थोड़ा सा दाग लग ही जाएगा मक्खन निकाल कर अगर नहीं मक्खन निकाल कर अगर नई हंडी में रखो तो मक्खन के नष्ट होने की संभावना नहीं रहती अगर मट्ठे की हंडी में रखो तो संदेह होता है सब हंसे धान के लावे जब भूने जाते हैं तब दो चार भाड़ के बाहर चिटक कर गिर पड़ते हैं वे चमेली के फूल की तरह शुभ्र होते हैं देह में कहीं एक भी दाग नहीं रहता जो लावे कड़ाही में रहते हैं वे भी अच्छे होते हैं परंतु उन बाहर वालों के समान नहीं होते देह में कुछ दाग होते हैं संसार त्यागी सन्यासी अगर ज्ञान लाभ करता है तो ठीक इसी चमेली के फूल की तरह बेदाग होता है और ज्ञान के पश्चात संसार रूपी कड़ाही में रहने पर देह में ऊपर से कुछ लाल दाग लग सकता है सब हंसते हैं जनक राजा की सभा में एक भैरवी आई थी स्त्री देखकर जनक राजा ने सिर झुका लिया यह देखकर भैरवी ने कहा जनक स्त्री को देखकर कर अब भी तुम डरते हो पूर्ण ज्ञान होने पर पांच साल के बच्चे का स्वभाव हो जाता है तब स्त्री और पुरुष में भेद बुद्धि नहीं रह जाती कुछ भी हो संसार में रहने वाले ज्ञानी की देह पर दाग चाहे लग जाए परंतु उससे उसकी कोई हानि नहीं होती चांद में कलंक तो है परंतु उससे किरणों के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती कोई कोई लोग ज्ञान लाभ के पश्चात लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं जैसे जनक और नारद आदि लोक शिक्षा के लिए शक्ति के रहने की जरूरत है ऋषिगण अपने ही अपने ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहते हैं नारदादी आचार्य दूसरों के हित के लिए विचरण किया करते थे वे वीर पुरुष थे सड़ी हुई लकड़ी जब बह जाती है तो उस पर कोई चिड़िया के बैठने से ही वह डूब जाती है परंतु मोटी लकड़ी का लट्ठा जब बहता है तब गौ आदमी यहाँ तक कि हाथी भी उसके ऊपर चढ़ पार हो सकता है स्टीम बोट खुद भी पार होता है और कितने ही आदमियों को भी पार कर देता है नारजादी आचार्य काठ के लट्ठे की तरह हैं स्टीम बोट की तरह कोई खासकर अंगोछे से मुंह पोछ बैठा रहता है कि कहीं किसी को खबर न लग जाए सब हंसते हैं और कोई कोई अगर एक आम पाते हैं तो जरा जरा सा सबको देते हैं और आप भी खाते हैं नारदादी आचार्य सबके कल्याण के लिए ज्ञान लाभ के बाद भी भक्ति लेकर रहे थे